राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के, की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम कब की बात भाग 6 बालकम नागर द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं तृती चौधरी की बात है भला आज की हम्म कल की जो बीत गया है हम्म कल से भी एक दिन पहले परसों की हम्म तो बहुत दिन पहले की क्या हुआ था बहुत बहुत दिन पहले बच्चों मुन्नू ने एक दिन आसमान में झूला बना हुआ देखा था लाल पीले जामुनी, कितने ही रंगों का जूला याद है, बच्चोँ इस जूले का क्या नाम था? इंद्र धनोश बोलो इंद्र धनोश इंद्र धनोश बड़ा अच्छा नाम है हाँ, इंद्र धनोश मुन्नु ने आसमान पर बने साद रंगों वाले जूले का नाम। याद कर लिया इंद्र धनुष मुन्नू कितनी ही देर तक इंद्र धनुष को देखता रहा और फिर जैसे कोई चीज फुर्र से उड़ गई इंद्र धनुष और उसके रंग नजाने कहां चले गए कहां खो गए और फिर मुन्नू बाग में चला गया तो वहां उसने क्या देखा हां बोलो तितली तितली तितली तितली ओनो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 अच्छा बच्चों अब बताओ कि तितली की कितनी टांगे होती है बोलो बोलो अरे कोई नहीं बोलता अरे भाई भूल गए क्या क्या 1 उहु 2 उहु 3 उहु 4 उहु 5 उहु 6 हां तितली की हुती है टांगे होती हैं बच्चों उस काली बिल्ली की बात तुमको याद है उसे अपना काला रंग ही अच्छा नहीं लगता था और सफेद रंग के होने के लिए चल दी पर क्या वो सफेद हो पाई सब जानवर उस मानो बिल्ली को चिढ़ाते थे काली गलोटी का बैगन लूटी अपना मुंह शीशे में तो देख मानो बिल्ली को सफेद होने की जिद सवार हो गई वो गाय के पास गई मुर्गे के पास गई बत्तख के पास गई बत्तखों का ये खेल मानो बिल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मगर वो बड़ी जल्दी में थी उससे रहा ना गया वो बीच खेल में ही बोल उठी परी बता मुझे बताओ वो लगती हूं गोरी काठे बच्चा को मानो बिल्ली का इस तरह उनके खेल के बीच में आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्हें आ गया गुस्सा मैना दो सलाम अभी बताते हैं तू काली से के गोरी कैसे हो सकती है हां हां जल्दी बताओ मानो बिल्ली ने कहा तो सुनो एक बत्तख बोली आओ कूदो पानी में घससे भूल जाएगी काली साड़ी गोरी किट्टी हो जाओगी हां चट से मानो बिल्ली तालाब में कूत पड़ी। भला ऐसे भी कोई सफेध होता है। मानो बिल्ली सफेध होने के चक्कर में हो गई बीमार। बिल्लीों के डाक्टर सहाब आये। उन्होंने मानो बिल्ली को देखा और फिर बोले। माँ, माँ, बहुत शरारती बच्चे मालूम पड़ती है मां मां बोली ये शरारती ही नहीं जिद्दी भी है डॉक्टर साहब जिद्द का कर बैठ गई कि काली से गोरी होंगी काली से गोरी होंगी ऐसी जिद भी कोई करता है भला भगवान भला करे ये रू कुत्ते का जिसने डूबने से बचा लिया भी इसे चर्दी लग गई है इसे आज चार पाई से हिलने ना दो खाने को भी कुछ ना दो उन्होंने उस मानो बिल्ली को चूहे भी खाने को नहीं दिये आ, आ, आ, आ। और हाँ वो कवा चला था मोर बनने याद है न कैसे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 रंग बिरंगे मेरे पर कव्वों में अब नहीं रहूंगा और ना उनसे बात करूंगा कव्वों में अब नहीं रहूंगा भला कव्वा मोर बन सकता है अच्छा बच्चो ये पहली बूच पाओगे एक जानवर ऐसा कि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 बच्चों जब बिहारी बाहर गया तो चोरी के डर की वजह से अपनी दुकान की खुरपियां मुरारी के घर रख कर चला गया कुछ दिनों बाद जब बिहारी आया तो मुरारी ने बिहारी से यह कहा कि भैया बिहारी तुम्हारी खुरपियां तो चूहे खा गए अब बच्चों तुम्ही सोचो भला चूहे कहीं खुरपियां खाते हैं नहीं ना तो बिहारी मुरारी की चालाकी समझ गया उसने भी यह कह दिया मुरारी भैया तेरे बेटे को चील लेकर उड़ गई दोनों लड़ते झगड़ते सरपंच के पास गए सरपंच ने उन दोनों से पूछना शुरू किया क्या यह हो सकता है बिहारी कि एक छोटी सी चील 6 7 साल के बच्चे को पंजों में दबाकर उड़ जाए बाप बात यह है सरपंच जी कि वो चील पहले तो एक अच्छी चील थी मुरारी के घर के शैतान चूहों ने चील को ulta paath padha liya hoga hmm ye baat hai to suru murari tum apne ghar ke chuho se jaakar kaho ki 500 rupiyaan lautaa dein chuhe tumhare ghar mein rehte hain na tumhare itni si baat to unko maanni chahiye chuhe meri baat na तो वो शैतान चील, हमेशा एक शैतान चील ही बनी रहेगी और सुनो, आज वो तुम्हारे लड़के को उठा कर ले गई है कल किसी और के लड़के को उठा कर ले जाएगी क्या समझे? जी, समझ गया, समझ गया ये सुनते ही मुरारी जट से सरपंच के पाओं पर गिर पड़ा।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 में मछुए की कहानी याद है मछुए ने मछली को पकड़ा जानते हो बच्चों दरबान को किस चीज का आधा हिस्सा मिला कोई है दरबान को बुलाकर उसकी पीठ पर 50 कोड़े लगाए जाएं तड़ा तड़ तड़ तड़ तड़ जैसे कोई बिजली कड़कती है जोर से तार तार तार ए दो टिंग दस 10 20 30 40 50 टड़-टड़ 50 कोड़े लगने पर बेईमान दरबान की पीठ उधर गई <laughs> अच्छा बच्चों अब तो जाने का समय हो गया है नमस्ते और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है जोर से कहो जय हिंद